आगे है अधर्मोधारक अधमो अच्छा अच्छा अधमोधारक इसमें अधर्म लिखा हुआ है अधमोधारक भी चलेगा अब ये अपने एक सिद्धांत की बात यहाँ आती है ईश्वर अधम का उद्धार करता है क्या आर्य समाज में विशेष रूप से थोड़ा सा विवाद का है विषय जैसे एक वो है ना, नय जगदीश हरे उसमें एक आता है शब्द है? मैं मूरख खलकामी पाप हरो देवा ऐसा कुछ है ना कौन सी पंक्ति एक है तो उसमें कहते हैं कुछ लोगों का है कि ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए तो इसमें अपने को यही समझना चाहिए हम यहां लोक के अनुसार यदि ईश्वर को जोड़ने लगेंगे ना तो, तो बाधा हाँ आएगी यहाँ कोई भी सहायता है सेवा है कुछ देना है तो इन सब क्रियाओं में क्या होता है राग द्वेष सभी में सम्मिलित होते हैं लोक में न्यायपूर्वक भी ये चीज़ें दी जाती है और अन्यायपूर्वक भी दी जाती है किसी का उपकार है वो न्यायपूर्वक भी किया जाता है और अन्यायपूर्वक भी योग्य को भी दी जाती है और अयोग्य को भी यहाँ चीजें दी जाती है तो इसी कारण से ईश्वर पर भी संदेह होता है कि वो भी यदि किसी को कुछ देता है तो वो भी कहीं यही सही तो नहीं करता है अन्याय हमारी तरह से हम योग्यों को तो देते ही देते हैं अयोग्यों को भी देते हैं और बहुत स्थान में देना पड़ता है तो क्या यही स्थिति ईश्वर के सामने भी होती है क्या वो भी अन्याय से पक्षपात से या अयोग्य को कभी कुछ दे देता है या नहीं देता है तो ऐसा है इसका उत्तर कि देता तो सभी को है लेकिन अन्याय से किसी को नहीं देता है वो योग्य है अयोग्य है दुष्ट है छली है कपटी है कामी क्रोधी जो कुछ भी है सहायता वो सभी की करता है चोर डक सबकी करता है वो लेकिन अन्यायपूर्वक कभी नहीं करता है उसका थोड़ा सा भी जिससे अहित होना है या उसको दंड दुख मिलना है उससे उस स्थिति में नहीं करता है वो सहायता उस व्यक्ति की सहायता जरूर करता है वो व्यक्ति अपने जिस प्रयोजन के लिए प्रार्थना कर रहा है ना उस प्रार्थना को सुन ले ये अनिवार्य नहीं है लेकिन उस व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुने ऐसा नहीं है यानी उस व्यक्ति की प्रार्थना तो सुनेगा ईश्वर कितना ही दुष्ट है डाकू है चोर है सब कुछ है तो भी यदि प्रार्थना करता है ईश्वर से तो सुनेगा लेकिन सीमा इसमें कहा है अगर उसका की प्रार्थना अन्यायपूर्ण है उसको नहीं सुनेगा वो लेकिन जो प्रार्थना उसकी न्यायपूर्ण है वो तो सुनेगा ही कोई भी जैसे डाकू है न? अगर वो डाकू सुधरना चाहता है तो क्या हमको आपत्ति होगी क्या नेता लोगों को तो छोड़ दीजिए वो तो नहीं चाहेंगे कि सुधर जाए डाकू होते हैं या जितने भी लटन, उनके होते हैं गुंडे होते हैं वो तो चाहते हैं कि ये बने रहें। लेकिन जो धार्मिक राजा होगा न्यायकारी होगा वो तो नहीं चाहेगा ना वो तो यही चाहेगा सुधर जाए तो अच्छा है कितना ही दुष्ट से दुष्ट है कामी क्रोधी लोभी लालची कुछ भी कह लीजिए चोर डाकू बदमाश है सभी के प्रति हम तो यही रखते हैं ना भावना कि ये ठीक हो जाए सुधर जाए तो वो भी अगर अपने सुधार के लिए प्रार्थना करे तो इसको ईश्वर क्यों नहीं सुनेगा जब हम भी सुन सकते हैं उसकी इस प्रार्थना को ईश्वर क्यों नहीं सुनेगा यहां पर बाधा क्या आ रही है इसको स्वीकार करने में स्वीकार करने में ये बाधा आती है कि अगर दुष्ट व्यक्ति को थोड़ी सी भी सहायता कर दो ना तो अपनी दुष्टता को और अधिक बढ़ा देता है वो जैसे बिच्छू का देते हैं ना वो उदाहरण वो साधु एक महात्मा ने उसको बिच्छू को उठा लिया हाथ से तो उसने क्या किया फिर उसको काट लिया उल्टा तो ऐसे यहां भी होता है दुष्ट व्यक्ति की अगर थोड़ी सी सहायता करते हैं तो कल को वो फिर आपको हानि पहुंचाता है वो तो हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि उससे हम बच जाएं जब वो मरणासन अवस्था में होता है या अत्यंत क्या कह सकते हैं अशक्त जब होता है तो उसके अंदर भी हानि करने की नहीं रहती है भावना उस समय वो महात्मा ही होता है तो उस स्थिति में हम अगर सहायता उसकी कर रहे होते हैं ना वो दोष नहीं होता है लेकिन जैसे ही वो अपने को सुरक्षित समझता है फिर उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है एकदम से जब तक असुरक्षित है तब तक बुद्धि नहीं बिगड़ा करती है किसी की नहीं बिगड़ती है हमारी बुद्धि केवल उसी समय बिगड़ती है जब हम अपने को समर्थ मान लेते हैं कि अब क्या होगा वहां से फिर हम केवल अपराध करते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता है कि ये अभी समर्थ है या असमर्थ है पूरा। आगे ये क्या करेगा नहीं करेगा ये हमको पता नहीं होता है इसलिए हम धोखा खा जाते हैं उस मात्रा में अपनी सहायता को सीमित नहीं कर पाते हैं कि कितनी करनी चाहिए इसकी इसलिए हमको धोखा होता है लेकिन ईश्वर को ऐसा नहीं होता है वो उतनी मात्रा में ही केवल सहायता करता है जितने तक कि उसका वो बन रहा है कि अभी न्यायुक्त है इसलिए ईश्वर पर ये दोष नहीं होता है और दूसरी बात ये है कि सुधार का अवसर अगर नहीं रखते हैं आप तो व्यक्ति जो पतित है या नीच है उसका क्या होगा फिर नीच रहेगा या सुधर जाएगा नीचे तो रह जाएगा ना दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति उसके पास कुछ भी नहीं है और मान लो उसको ऋण नहीं दिया जाए तो क्या होगा उसका वैसे ऋण देने का नियम क्या होता है जो वापस करने की स्थिति में केवल उसको ही ऋण दिया जाता है ऋण का नियम ये होता है लेकिन वो स्थिति में नहीं है तो अब क्या होगा उसको मरने के लिए छोड़ा जाएगा तो ऐसा नहीं किया जा सकता है फिर भी दिया जाता है चलो कोई बात नहीं देना होगा तो दे देगा ये इतना संतोष करके देना पड़ता है और फिर अगर वो धार्मिक होता है तब तो वापस कर ही देता है लेकिन अधार्मिक होता है तो खा जाता है फिर वो तब नहीं देता है तब तो दूसरे दिन फिर उधार मांगने आ जाएगा वो कि इतना दे दीजिए पचास रुपये आपने दिए हैं ना पचास और दे दो तो सौ पूरा हो जाएगा वो फिर मैं आपको दे दूंगा फिर सौ दे दिया तो वो कहेगा पचास और दे दो तो डेढ़ सौ हो जाएगा तो फिर मैं मिला करके दे दूंगा वो इतना निर्लज हो जाता है किसी किसी किसी स्थिति में लेता ही लेता चला जाता है देता नहीं अंत में हाथ खड़ा करता है कुछ है ही नहीं मेरे पास तो उसके अंदर भी ऐसी क्या होती है दुर्भावना जब आ जा जाती है तब वो बिगड़ जाता है लेकिन अगर उसकी सहायता नहीं की जाए किसी भी हालत में तो जो कुछ लोग होते हैं सुधर जाने वाले वो भी नहीं सुधरेंगे किसी चोर के यहाँ डाक के यहाँ मान लो यज करवाना हो या उससे दान लेना है तो नियम तो यही है ना कि ऐसे व्यक्तियों के यहाँ नहीं कराना चाहिए यज या इससे दान नहीं लेना चाहिए जो पापी है या जिसकी अच्छी नहीं है धंधे ऐसे लोगों से दान नहीं लेने चाहिए सामान्य नियम तो यही है ना लेकिन मान लो उस व्यक्ति के अंदर आगे सुधरने की भावना है अब कोई बहुत बड़ी ठेस लगी उसको या अन्य कोई हो गया उसके ऊपर अब उसके मन में आ गया कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा तो इस स्थिति में अगर कोई भी उसको नहीं देता है प्रोत्साहन उससे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है उसकी सहायता कोई नहीं करता है तो क्या वो मुड़ सकेगा आगे नहीं मुड़ सकता है वो उस स्थिति में दोस्त से लेना होगा तब भी उसको हिम्मत बनेगी वो एक तरह से समर्पित होना चाह रहा है और अपने अब अप तरफ से उस चीज को देना चाह रहा है कि मैंने ठीक है छल बल से हर तरह से ले लिया ये चीज़ को लेकिन अब मैं इसको नहीं रखूँगा अपने पास तो देने की शुरुआत कर रहा है वो देना स्वीकार कर रहा है अब तो उस स्थिति में अगर कोई भी नहीं लेता है उससे तो क्या होगा फिर वो और अधिक हो जाएगा चलो तुम मेरी सहायता नहीं करते तो और मैं देखूंगा तुझे जैसे हुआ ने बहुत सारे लोग मुसलमान थे हिंदू थे और उनको जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया बाद में हिंदुओं से उन्होंने प्रार्थना की कि तुम मुझे मिला लो लेकिन इन्होंने उल्टा फटकारा उनको नहीं मिलाया तो उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ है हाँ काला पहाड़ के कितने से उदाहरण है उनने दुगने तिगने शक्ति से फिर इसको नष्ट किया है अधिकतर जो मुसलमान अभी है ना भारत में ये बाहर के नहीं है सारे यहीं के हैं और एक तरह से समझो तो जितने भी मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े जो विद्वान है ना बुद्धि वाले वो सारे, सारे के सारे हिंदू नस्ल के हैं आर्य हैं जिनमें भी अभी भी देखो धर्म के विषय में संसार में सबसे अधिक कट्टरता कहा मिलती है उत्तर भारत में मिलती है आर्यों का जो क्षेत्र रहा है ना काबुल कन्दार अफगानिस्तान से लेकर के यहीं तक मिलेगी आपको सबसे अधिक कट्टरता बाहर इतनी नहीं मिलती है दूसरी जगहों में तो ये कौन लोग हैं आ रही लोग यही थे पहले अधिकतर जो होते थे ना ऋषि मुनियों के क्षेत्र वही है सारा तो उन्हीं लोगों में से ये है अभी भी धर्मी बने हुए हैं लेकिन नस्ल उनकी चली आ रही है उसमें इसलिए अच्छे कार्यों में भी कट्टरता और बुरे कार्यों में भी कट्टरता उन्हीं में मिलती है धर्म के बारे में जितना प्रतिपक्षी होता है इधर के लोग होते हैं कट्टरता जिसमें आती है ना उधर के मिलेंगे दूसरे लोग इतने कट्टर नहीं होते हैं या इतने बुद्धिमान उस स्तर तक जाने वाले नहीं होते हैं। ये बड़े बड़े जो संप्रदाय अभी दिख रहे हैं ना आपको इसमें आपको अधिकतर लोग मिलेंगे इसी तरफ के सिंध के पाकिस्तान के जैसे हैं ना नए नए संप्रदाय चलाने वाले अधिकतर जो मिलेंगे उधर के मिलेंगे अभी भी बाहर के होते हैं वो बहुत कम उनकी मात्रा में बहुत कम है वो जिन्होंने बड़े बड़े अभी चला रखे हैं ना संप्रदाय ये सारे बिगड़े लोग होते हैं उन्हीं के होते हैं अधिकतर तो उनमें क्या है वो नस्लीय जो है ना वो रक्त रक्त वही वाला है बुद्धि केवल बिगड़ी हुई है इसलिए सामर्थ उनमें ज्यादा होती है तो मुसलमान आदि भी जितने अधिक कट्टर होते हैं वो होते हैं जो कि बने हुए हैं बाद वाले मौलिक वाले नहीं होंगे इतने कट्टर बाद में जो बने हैं ना दूसरे लोग वो कट्टर होते हैं जो भी बनता है यानी बाद में जो बने हैं मौलिक रूप से जो नहीं है वो ज्यादा कट्टर मिलेंगे तो ये सब कैसे हुआ कि उस समय उनको दुद्का गया ज्यादा नहीं मिलाया गया उन्होंने चाहा था मिलने के लिए मिल जाओ पाकिस्तान आज कश्मीर की जो दुरावस्था हो रही है उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि इन्होंने सबसे ज्यादा जवाहरलाल का इसमें कारण है उन लोगों ने चाहा था कि मैं बदल जाऊंगा सारा पर उसने राजनीति रूप से प्रतिरोध बंद कर दिया आर्य समाज ने 60 प्रतिशत लगभग बदल दिया था उनको ये अपने ब्रह्मदत्त जी जयसू है ना इनकी वो पुस्तक पढ़ो उन्होंने कितना अधिक परिवर्तन करा लिया था बाद में प्रतिबंध लगा के रोका गया नहीं कर सकते आप और उसका परिणाम हुआ कि यहां जितने भी हिंदु है सब खाली कर दिया उन्होंने उस समय अगर वो चलता रहता तो एक भी मुसलमान वहां नहीं बचना था तो ऐसे क्या होता है अपने कहने का मतलब यहां है कि कभी ऐसी स्थिति व्यक्ति में आती है जब वो वास्तविक में अंदर से परिवर्तन करना चाहता है उस काल में यदि उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो क्या होगा वो और पतित हो जाएगा लेकिन उस काल में आश्रय मिल जाए तो ऊपर की ओर बढ़ जाता है तो ईश्वर को उस स्थिति का पता होता है अपने को नहीं पता चल जाता है पता है। हम पूरा पूरा कर नहीं पाते हैं कितने काल में किस समय इसको दी जाए सहायता वो नहीं हो पाती या तो देर हो जाती है कुछ भी होता है तब तक वो बदल जाता है इसलिए हमको धोखा होता रहता है तो ऐसा तो हम नहीं कर पाते इतना और अपने को परिणाम नहीं मिलता है इसलिए संशय होता है ये सिद्धांत यही रहेगा कि कोई व्यक्ति अगर सुधरना चाहता है तो उसको सुधरने का अवसर चाहिए नहीं तो नहीं सुधरेगा वो कोई व्यक्ति बहुत अधिक दुष्ट है पापी कामी है क्रोधी है और वो व्यक्ति अब सुधरना चाहता है तो उसको अवसर देना ही पड़ेगा पहले नहीं तो नहीं सुधर पाएगा अब क्या होता है कि अगर अवसर देते हैं तो वो उल्टा करता है ये अलग बात है वो उस समय होता है जब उसको फिर से उस पर और नियम नहीं लग पाते हैं तो सहायता भी देनी चाहिए तो सीमित हो उसको इतना रखें कि हम जिसको आगे बढ़ा रहे हैं उसको रोक भी सकते हैं इस स्थिति में सहायता देने पर फिर दुरुपयोग नहीं होता है लेकिन ये हमारी सीमा नहीं हो पाती है दे तो देते हैं ले नहीं पाते तो ईश्वर के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि वो दे देगा और नहीं लौटाएगा उसको ऐसा नहीं होगा वो पूरी तरह से हर के कर्मों पर नियंत्रण रखता है पूरा पूरा वो देगा उसका फल जितनी बुराई करेगा उसका बुराई दे, दे देगा फल और जितना अच्छाई कर रहा है उतना अच्छाई दे ही दे देगा वो निरोकता तो इस कारण से ईश्वर के लिए ये दोष नहीं होता है और वो अधम का उद्धारक है यहाँ जो दिया है कि अधमोधारक उसका मतलब होता है जो अत्यंत नीच व्यक्ति होता है ना उसको भी वो ऊपर उठाता है कब जब वो नीच व्यक्ति स्वतः अब चाहता है कि मैं ऊंचा हो जाऊं ऐसे नहीं पकड़ के नहीं उठाता ईश्वर यानी वो नीचे रास्ते में जा रहा है और उसको उठा देगी नहीं तुम ठीक हो जाओगे अब जैसे यहाँ होती ना कृपा जिसको बोलते हैं लोक में लोक में कृपा उसको बोला जाता है कि वो बुराई कर रहा है और उस बुराई को ध्यान ना देकर के और उसको सहायता कर दो गलती किया माफ़ कर दो तो इस तरह से ईश्वर नहीं करता है लेकिन जो व्यक्ति वस्तुतः अंदर से बदलना चाहता है लेकिन अभी तक पापी था वो अब उसके आ गया मन में कि नहीं अब इस काम को नहीं करूंगा मुझे ऊपर जाना है तो उसको जरूर सुनता है ईश्वर वही फिर महान होता है जैसे अमी आदि का आता है ना सब उदाहरण आते हैं जितने भी ले लो बहुत सारे तुलसीदास हैं और भी कई लोग हैं जो बहुत अधिक पतित थे और अंत में जाकर के इतने बड़े महात्मा बन गए तो ऐसे लोगों को कौन सुधारा है उसका कारण दूसरा होता है उसमें क्या होता है हाथ पे बहुत मारते हैं और पुरुषार्थ बहुत अधिक कर डालते हैं जिसके पास कुछ होता है ना वो आराम से चलता रहता है जिसको लगता है कि अब तो जाने वाले हैं इधर का हो जाओ या इधर का हो जाओ तो वो क्या होता है पूरी शक्ति लगा देता है बैठा नहीं रहता है वो तो शक्ति लगने के कारण पुरुषार्थ की मात्रा बढ़ती है तो परिणाम आता है ज्यादा जैसे दूसरी जगह जाके कोई बसता है ना आदमी तो वो जल्दी अमीर हो जाता है और वहीं का जो रहता है वो नहीं होता है उसके कारण यही होता है जो नया व्यक्ति जा करके बसा हुआ होता है ना तो वो चारों तरफ हाथ पेर मारता रहता है हर समय पाकिस्तान से जितने लोग भारत में आए ना वो वो देखो बहुत सारे मिलेंगे धनबान और जो उस समय से भारत में रह रहे वही के वही बैठे हैं वो तो कारण ये वो निश्चिंत है अपना क्या होने कोई बात ठीक है चल रहा है और उनको लग रहा था नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारा जीवित ही नहीं रह पाओगे तो ऐसे उन्होंने पुरुषार्थ के हाथ पर ज्यादा मारा इसलिए उसका परिणाम आ गया तो जहां कहीं भी हम इस क्षेत्र में रहते हैं जिसे घर में रहते हैं उस समय हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति पुरुषार्थ उपासना ये सब सारी चीजें बहुत अधिक होती है और गुरुकुल में आने के बाद फिर क्या होती है अब कम हो जाती है उसके कारण ये होता है कि उस समय एक तो आशा लेकर के हम चल रहे होते हैं और ये मुझे करना ये मुझे अपनी स्वतंत्रता से सारा कुछ करते रहते हैं तो वहाँ क्या होते मन रहता है निर्बाध प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता के कारण उन को करते रहते हैं और यहां आने के बाद क्या होता है कई काम बढ़ जाते हैं और वो तो रहता रहता है लेकिन नियम और हो जाते हैं कई कार्य करने पड़ते हैं उससे संबंधित तो अब क्या होता है मन उसको सहन नहीं कर पाता है तो उसकी प्रसन्नता दब जाती है दब जाने से अब पुरुषार्थ नहीं होता है तो शिथिल हो जाता है कोई पाठ याद करना हो ना जब तक पाठ अभी याद करना है तब तक तो आप प्रसन्नता रहेगी आपको जिसमें रटने लग जाओ ना जब अब देखो भारी लगेगा तो पहले हम किसी चीज को एक तो क्या होता है वो काल्पनिक होता है हमारे सामने कल्पना में मानते हैं ये इतनी चीज इतनी होगी बस साक्षात जब तक सामने नहीं आती है ना तो वो हमारी निर्मित होती है कल्पित होती है तो वो हमको सरल दिखती है उस समय और जो वास्तविक में आता है उसका जो अपना स्वरूप होता है तब हमको पता लगता है अरे ये तो ऐसा नहीं है फिर हम हार मान जाते हैं उसके सामने इसलिए क्या होता है निराशा होती है या प्रगति फिर इतनी नहीं हो पाती है उसमें होता है फिर धैर्य रखने के धैर्य रखते रखते चलते रहेंगे तो फिर वो आ जाएगी स्थिति जैसे पहाड़ होता है ना बहुत ऊंचा पहाड़ हो तो पहले अगर नीचे खड़े को हम देखते हैं तो दिखाई भी नहीं देता है तक तो कितना ऊंचा है लेकिन धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं तो क्या होता है उसकी इतनी ऊंची जो चोटी थी वो हमारे पैर के नीचे आ जाती है ना इतना ही ऊंचा पहाड़ होगा लेकिन कहाँ आएगा वो पैर के नीचे ही आएगा उससे ऊपर हम चढ़ जाते हैं लेकिन चढ़ने में कितना करना पड़ता है अधैर्य रखना पड़ता है तो यहां भी ऐसे ही होता है इन चीजों में भी हमको धीरे धीरे धैर्य रख करके आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो चीज सरल हो जाती है पहले नहीं होगी पहले तो अपने उतनी सामर्थ्य नहीं होती है तो ऐसे होता है जो अधर्मी व्यक्ति है पापी है हर चीजों को व्यक्ति ईश्वर ऊपर उठाता है ईश्वर का स्वभाव अभी आएगा वो किसी को नीच रहे दुखी रहे ऐसा मानता ही नहीं है तो कैसे उसी सहायता नहीं करेगा हे hey, पतित पावन हाँ ये भी है पतित पावन शब्द ये है तो पतित को पवित्र करने वाला यानी उस पतित को जो अंदर से अपने आप को सचमुच में चाहता है मैं पवित्र हो जाऊँ व्यवहारिक रूप में वो अपने अंदर संकल्प लेता है कि अब मैं बुराइयों को छोड़ दूँगा नहीं करूँगा ऐसी स्थिति में अब ईश्वर की सहायता मिलती है उसका जीवन फिर पवित्र हो जाता है इस कारण से पवित्र पावन कहा है उसको प्रद मान्यप्रद प्रद माने सम्मान देने वाला है जो व्यक्ति जितना अच्छा कर्म करता है उसको उतना अच्छा फल देता है और उसके लिए स्थितियां बना रखी है संसार में <coughs> जो जितना योग्य होता है उसको उतना सुख स्वाभाविक रूप में मिलता ही मिलता है इस कारण से उसको मान्यप्रद कहा है हे विश्व विनोदक विश्व विनोद का मतलब सबको विनोद देने वाला सभी को प्रसन्नता सुख देने वाला जो सुख के साधन हैं, मनोरंजन के साधन हैं, उन साधनों को देने वाला है वो विनय विधि प्रद विनय की विधि को देने वाला या विनय को या विधि विधान को देने वाला है वो विनय विधि प्रद विश्वास विलासक विश्वास जो करता है उसके ऊपर उसका विलासक है प्रसन्नता देने वाला है उसको सुख देता है वो हे निरंजन निरंजन कहते हैं अंजन रहित अंजन कहते हैं कारण को अंजन माने कारण तो जो अकारण होता है निरंजन होता है अलख निरंजन सुनते हैं ना एक वो शब्द है वो अलख निरंजन क्या चीज है वो अपभ्रंश हो गया है अलक्ष शब्द है वो अलक्ष निरंजन यानी जिसका कोई कारण दिखता नहीं है अलक्ष नहीं ना दिखने वाला या जिसके कोई लक्षण नहीं है प्रकट लक्षण जिसका कुछ भी नहीं है काला है पीला है लंबा चौड़ा है कुछ जिसका पता नहीं चलता उसको कहेंगे लक्षण रहित जैसे संसार जब प्रकृति स्थिति में चला जाता है ना, तो वहाँ कहा है ना कि उसमें कुछ नहीं दिखता है ना सदासी नौ सदासी कुछ भी नहीं होता है अप्रतर्कम अविजेयम वहाँ कोई उसके लक्षण ही नहीं होते है। हैं यानी संसार अवस्था में सारे लक्षण उसके प्रकट होते हैं उस समय प्रकट ही नहीं होते तो उसका नाम है अलक्षण लक्षण जिसका दिखाई नहीं देना तो ईश्वर के भी ऐसे कोई लक्षण दिखते नहीं है जैसे इन चीजों के रूप रस आदि है ना ये सब लक्षण है तो ऐसा लक्षण ईश्वर में नहीं है तो इसलिए उसको कहा गया अलक्ष है लक्षण रहित है वो और निरंजन कारण रहित है वो किसी से बना नहीं है उसका कोई कारण नहीं है तो निरंजन उसको कहा है जो अंजन रहित है कारण रहित होता है अकार नायक सबको लेकर के चलने वाला पहले रास्ता दिखाता है वेदादि के माध्यम से इसलिए वो नायक है शर्मद शर्म कहते हैं सुख को घर को स्थान को तो सुख स्थान पृथ्वी आदि के रूप में देता है वो इसलिए शर्मद है नरेश नरों का ईस है जो जितने भी चलने वाले लोग हैं उनका स्वामी है निर्विकार उसमें कोई विकार नहीं होता है बदलता नहीं है हे सर्वा अंतरयामी सभी के अंदर से नियमन करने वाला अंतर्यामी होता है अंतर्मा भीतर और यामी यमन नियमन भीतर से ही क्या करता है वो सभी को बांध के रखता है अब जैसे ये शरीर है अब शरीर में देखिए कुछ उंगलियां लंबी ज्यादा लंबी है कुछ छोटी है तो अगर इसके प्रतिजित भोजन तो हम उतनी खाते हैं। अगर समान रूप से आते जाता भोजन इसमें भोजन की मात्रा तो क्या होता बराबर बढ़ती ना सारे तो इसके लिए बराबर क्यों नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इसके मूल में नियंत्रण सब जगह होते हैं इस कारण से नहीं जा सकते वहां पर अब जैसे उंगली नाखून है ना अब इतना नाखून आप काट देंगे तब तो फिर से बढ़ जाएगा लेकिन मूल से यदि उखाड़ देंगे तो फिर नहीं बढ़ता है जिसका मतलब इसको बढ़ाने के लिए वहां पर मूल में कारण रखा हुआ है जैसे नल होता है ना अपना तो एक नल खोलते हैं तो पानी जाता है दूसरे में खोलते हैं तब जाएगा ऐसे छोटे बड़े सारे किए रहते हैं ना ऐसी सभी जगह इसमें क्या हुआ है नियम बना हुआ है इस कारण से संतुलित मात्रा में ही आहार जाते हैं अगर वो संतुलन जिगृ बिगड़ता है वही फिर बेटोल होता है कोई आदमी ऐसा होता है बहुत लम्बा हो जाता है पेड़ की तरह हो जाता है तो उसके वो जो नियंत्रण होते हैं वो रखने वाले लंबाई को वो टूट जाते हैं वो लंबा हो जाता है कोई भद्दा हो जाता है सारे ऐसे होते हैं तो अंदर से हर जगह नियम बना रखा है नियंत्रण कर रखा है इसलिए शरीर संतुलित बनता है अपना पेड़ पौधे आदि सब जगह यही नियम काम होते हैं करते हैं कोई पेड़ है अब खजूर का पेड़ है ताड़ का पेड़ है ये लंबाई लंबा जाएगा फैल नहीं सकता बेल का है पीपल का है ये फैलेगा लंबा नहीं जाएगा तो ऐसा क्यों होता है बीज में ही ऐसी रख रखी है उसने व्यवस्था ये इसी तरह से बढ़ेगा इतने बढ़ेगा इससे ज्यादा नहीं जाएगा तो ये सारा काम क्या है अंदर से ही हो रहा है सब इसलिए उसको कहा है अंतर्यामी है वो अंदर से ही नियम करता रहता है सबको बाहर से वो चिपकी नहीं लगाता है किसी पर अंदर से बढ़ाता है सर्व सदुपदेशक अच्छा उपदेश करने वाला होता है ज्ञान का ही उपदेश करता है मोक्षप्रद मोक्ष को देने वाला है सत्य गुण आकर आकर कहते हैं खान को कोष को तो सत्य गुण जो है यथार्थ जो गुण है उसका वो खान है कोष है खजाना है बहुत बड़ा वो निर्मल मल रहित नि है यानी दोष नहीं है उसके अंदर कोई अविद्या नहीं है निरी एक ही शब्द आता है निरीह नि निरी में किसको कहते हैं है? निर्दोष, निर्दोष। नहीं निरी कहते हैं जो अत्यंत हाँ निर्बल होता है मैंने किसी काम का नहीं होता है होता। हाँ अत्यंत उपेक्षित कह लीजिए यानी जो कुछ सोच ही नहीं सकता है असमर्थ ये माने कहते हैं चेष्टा काम जिसकी कोई चेष्टा ही नहीं होती कितना वो असक्त हो जाते हैं ना जैसे जानवर हो जाते हैं कोई बैल होता है कभी कभी ऐसा होता है कि कितना ही मारो उसको उठ ही नहीं सकता ऐसे व्यक्ति भी होता है उसको कितना ही कुछ कहते रहो लेकिन वो सुनता ही नहीं है बिल्कुल नहीं उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि मैं ये कुछ कर लूँ तो ऐसे को कहा जाता है निरी नहीं जिसकी कोई इच्छा उठ ही नहीं सकती है इतनी भी सामर्थ नहीं है उसमें कि कुछ सोच ले उस बारे में सोच जिस बहुत निर्बल निर्बल हो गए और सामने कोई चीज़ है कि वहाँ बुखारी उदाहरण ले लीजिए बुखार का तो बुखार में क्या होता है पानी रखा होता है यहीं पर औषधि रखी होती है तो लेकिन क्या करते हैं उठ के नहीं पी सकते उसको खा नहीं सकते उसको तो अंदर तो मान सोचते हैं मिल जाए लेकिन उठ नहीं सकते एक पैर, एक पैर नहीं चलता है अभी तो आप दौड़ करके सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं लेकिन आपको बुखार आया हो फिर देखना सीढ़ी चढ़ने में कितना बल पड़ता है अभी वो अनुमान नहीं होगा लेकिन उस समय आपको अनुमान हो जाएगा कि कितना इसमें बल लगता है। तो उस ईश्वर तो को यहाँ कहा है निरीह तो इस अर्थ वाला यहाँ निरीह नहीं है निरीह का मतलब होता है वो अनुचित चेष्टा नहीं करता है हम यहाँ उल्टा का ज्यादा करते हैं सीधा कम करते हैं थोड़ी सी शक्ति हुई पैसा हुआ अब दूसरे काम ज्यादा करेंगे उससे दिखाने का काम ज्यादा करेंगे बल हुआ तो किसी को भी वो मार देता है देखे होंगे कई लड़के होते हैं वो वो खेल रहे हैं फटाफट पीट करके भाग जाएगा एकदम जो बलवान होता है ऐसे हमारे पास जितनी शक्ति होती अधिकतर हम दुरुपयोग करते हैं उसका तो चेष्टाएं है, कुछ कुचेष्टा होती है वो तो ऐसी चेष्टा नहीं करता ईश्वर के पास सबसे अधिक शक्ति है सबसे अधिक सामर्थ्य वो चाहे तो किसी से खेलता रहेगा कुछ भी कर डालेगा क्या होगा तो वो तो ऐसा नहीं करता है वो इसीलिए उसको कहा गया निरी तो उल्टी कामनाएं चेष्टाएं नहीं करता है निरीह और निरामय निरामय कहते हैं आमय यानी रोग रोग से रहित होता है वैसे रोग तो केवल शरीर में होता है ईश्वर के पास शरीर ही नहीं होता है तो उसको रोग क्यों होगा तो ये क्या है शब्द हमारी अपेक्षा से है भौतिक चीजें रोग युक्त होती है तो वो बहुत ही से रहित है इसलिए उसको निरामय कहा उसके अपने गुण नहीं है ये यानी हमारे शरीर के लिए कभी रोग होता है और स्वस्थ भी होता है ना शरीर एक रोगी होता है एक स्वस्थ होता है तो जब रोग नहीं है स्वस्थ है उस समय इसको कहेंगे निरामय तो ये निरामय शब्द जो है ये क्या है इसका एक तरह से स्वरूप लक्षण है इसके स्वरूप में ये अवस्था आती है एक बार लेकिन ईश्वर में ऐसी कभी नहीं आती है इसलिए उसकी अपेक्षा से नहीं कहा हुआ है ये ये दूसरे की अपेक्षा से प्राकृतिक या हमारे शरीर की अपेक्षा से उसकी विशेषता बता दी कि हम तो ऐसा हो जाते हैं वो नहीं होता है कभी उसके अपने गुण नहीं है यह इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण वो वाला घर कौन सा जिसपे कौआ बैठा हुआ है वो घर उसका है रामू का है तो अब कौवा घर का हिस्सा नहीं है ना उसका वो तो कभी उड़ जाएगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है फिर भी बताते समय बता दिया जाता है कभी देखो कौवा बैठा हुआ है वही है उसका और दूसरा हुआ कि वो झंडा लगा हुआ है वो घर है उसका झंडा जो है उसका घर का स्वरूप है कौआ उसका स्वरूप नहीं है लेकिन बताते समय दोनों काम में आते हैं तो कौआ वाला जो है वो तो कहते हैं तटस्थ लक्षण साथ में जुड़ के रहता है केवल और वो होता है स्वरूप लक्षण वो उसका भाग ही होता है तो ऐसे यही क्या है एक तटस्थ लक्षण है साथ में केवल जोड़ दिया होता हमारे शरीर में है लेकिन उसको कह दिया उसमें अभाव होता है ये निरामय है निरुपद्रव है उपद्रव नहीं करता है अशांत किसी चीज़ को अशांत नहीं करता है ये उपद्रव जैसे होता है ना वो उत्पात उल्टा सीधा भूकंप बाद आ जाना या उल्टा सीधा कर लेना इसका नाम है उपद्रव ऐसा उपद्रव नहीं करता है ईश्वर एक सीमित चेष्टार में करता है बुद्धिपूर्वक केवल ऐसा और कुछ नहीं करता है दीनदया कर दिनों के ऊपर जो निर्बल हैं लोग उनके ऊपर दया करने वाला यानी कि धार्मिक जो दीन है असमर्थ उनके ऊपर परम सुखदायक अत्यंत सुख देने वाला है दारिद्र्य विनाशक दरिद्रता को यानी धन संपत्ति सार कुछ वही तो देता है तो इस रूप में दरिद्रता को भी नष्ट करने वाला है निर्वैर विधायक निर्वैर का विधान करने वाला है वैर नहीं रखो आदि उपदेश करके हटाने वाला है सुनीति वर्धक अच्छी नीतियों को बढ़ाने वाला है प्रीति साधक प्रीति को सुख को सिद्ध करने वाला है राज्य विधायक राज्य करो राजा आदि का गुण उसके अंदर डालता है जीवात्मा में तो और राजनीति आदि का भी वेदों के माध्यम से विधान करता है इस प्रकार से वो राज्य विधायक भी है शत्रु विनाशक उस समय अपना ज़्यादा हो गया ये फिर थोड़ी व्याख्या चाहिए आगे करेंगे